पहला प्रश्न भगवान् उत्तम तत्वचिता मध्यम शास्त्रचिंतन अधमा तंत्रचिंता अनुभूतिन बिना मूढ़ो मोदते दे। का चिंतन उत्तम है शास्त्र का चिंतन मध्यम है तंत्र की चिंता अधम है और तीर्थों में भटकना अधम से भी अधम है जैसे कोई पेड़ की छाया में प्रतिबिंबित फल को खाकर प्रसन्न हो वैसे ही वास्तविक अनुभव के बिना मूर्ख मनुष्य ब्रह्म का आनंद पाने की व्यर्थ कल्पना करता है भगवान हमें मैत्री उपनिषद के इन दो सूत्रों का अभिप्राय समझाने की अनुकंपा करें पूर्णानंद तत्व का चिंतन उत्तम है क्योंकि तत्व का चिंतन हो ही नहीं सकता तत्व का चिंतन असंभव है तत्व वस्तु नहीं विषय नहीं तत्व तो तुम्हारी जीवन ऊर्जा है तुम्हारा स्वरूप है तुम्हारी चेतना है तत्व का चिंतन नहीं होता तत्व की चेतना होती तत्व का अनुभव ही तब होता है जब सब चिंतन छूट जाता सब चिंता छूट जाती सब विचार हो जाते हैं। जहां कोई तरंग नहीं होती चित्र पर जहां चित्त निस्तरंग होता है वही अनुभूति है तत्व की इसलिए मैत्री उपनिषद का यह सूत्र महत्वपूर्ण है इशारा कर रहा है लेकिन शब्दों में इशारा करना असंभव नहीं तो कठिन तो है ही उन्हीं शब्दों का उपयोग करना होता है जो उपलब्ध है और सभी शब्द आदमी के गढ़े हुए और तत्व तो आदमी का गढ़ा हुआ नहीं इसलिए किसी शब्द में तत्व समाता नहीं एक होटल में मुल्ला नसरुद्दीन ने प्रवेश किया गर्मी के दिन हैं। सूरज से आग बरसती थका मंदा पसीना पसीना आकर होटल में बैठा मैनेजर ने आके कहा कि क्या आपकी सेवा करें? मैनेजर था कुछ दार्शनिक वृत्ति का व्यक्ति फुर्सत के समय में दर्शन पढ़ा करता था मुल्ला ने नसरुद्दीन ने कहा कुछ और नहीं सबसे पहले तो पानी का एक गिलास मैनेजर ने कहा क्षमा का गिलास तो दे सकता हूँ पानी का गिलास कहां से कहा पानी का गिलास होता ही नहीं कहते हम सब है पानी का गिलास काम चल जाता है समझने वाला समझ लेता है ऐसे ही समझना इस सूत्र के प्रारंभ को पानी के गिलास की भांति इस पर अटक मत जाना उत्तम तत्व चिंताइएगा उत्तम है तत्व का चिंतन ऐसा मत सोच लेना कि तत्व का कोई चिंतन होता है तत्व का कोई चिंतन होता ही नहीं तत्व का तो अनुभव होता है और अनुभव भी तब होता है जब चिंतन शून्य हो जाता है लेकिन किसी भी शब्द का उपयोग करो कठिनाई खड़ी हो जाती अगर कहो तत्व का ध्यान उपद्रव शुरू हुआ क्योंकि ध्यान भी तो तुम किसी विषय का करते हो धन का लोभी धन का ध्यान करता है काम से पीड़ित काम का ध्यान करता है तत्व का कैसे ध्यान होगा ध्यान भी तो विषय का होता है मेरे पास लोग आके पूछते किसका ध्यान करें राम का कृष्ण का बुद्ध का महावीर का किसका ध्यान करें कौन सा ध्यान सार्थक होगा शब्द ने भरमाया शब्द ने खूब भरमाया है सदियों से उलझाया है जंगलों में भटके लोग तो कभी न कभी घर लौट आते शब्दों में भटके लोग जन्म जन्मों तक भटकते रहते फिर शब्दों में और शब्द और लगते चले जाते शब्दों में और नई नई शाखाएं निकल आती नए नए पत्ते नए नए फूल शब्दों की श्रृंखला का कोई अंत ही नहीं यह पूछना कि किसका ध्यान करे बुनियादी रूप से गलत सवाल है मगर मैं उनकी मजबूरी समझता हूं वे हमेशा बाहर की भाषा में ही सोच सकते हैं, क्योंकि सारी भाषा ही बाहर के लिए भीतर तो मौन है भीतर की तो कोई भाषा होती नहीं भीतर तो भाषा की कोई जरूरत भी नहीं भाषा का उपयोग ही तब है जब हम किसी और से बोल रहे हो भाषा संवाद है जहां मैं और तू है वहां भाषा की उपादेयता है जहां दो है वहां भाषा है और जहां एक ही बचा वहां कैसी भाषा वहां तो मौन रह जाता है इसलिए मैं कहता हूं परमात्मा की तो एक ही भाषा है मौन वहां बोलकर चूक जाओगे न बोले पा जाओगे वहां एक शब्द भी उठ गया तो जमीन और आसमान का फासला हो जाएगा वहां बोलना ही मत पश्चिम के बहुत बड़े विचारक यहूदी दार्शनिक मार्टिन बुबर ने अपनी प्रसिद्धतम पुस्तक में लिखा है पुस्तक का नाम है मैं और तू आई एंड इस सदी में लिखी गई महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण किताबों में एक लेकिन बूबर एक दार्शनिक है ऋषि नहीं विचारक है मनीषी नहीं सोचा है समझा है जाना नहीं पहचाना नहीं अनुभव नहीं स्वाद नहीं पिया नहीं प्यास वैसी की वैसी शब्दों से प्यास बुझ भी नहीं सकती है किसी को प्यास लगी हो और तुम सिर्फ पानी की बातें करो सुंदर सुंदर बातें करो वर्षा के गीत गाओ मेघ मलार छेड़ो तो भी प्यास न बुझेगी भूख लगी हो तो पाक शास्त्र किसी काम के नहीं रूखी सुखी रोटी भी ज्यादा उपयोगी लेकिन परमात्मा के संबंध में हम शास्त्रों में उलझे और क्या है वेद और क्या है कुरान और क्या है पुराण और क्या है बाइडले ब्रह्म की भूख है सत्य की भूख है और शब्दों के थाल सज्जे रखे सुंदर सुंदर थाल तुम भूखे बैठे हो रंगीन से रंगीन छपा हुआ मेनू भी तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया जाए तो क्या करोगे उलटोगे पलटोगे पेट तो ना भरेगा मेनू से तो कभी किसी का पेट भरा नहीं वैसी ही स्थिति दार्शनिक की चिंतक की होती। बूबर ने किताब तो बड़ी महत्वपूर्ण दिखी लिखा है कि परमात्मा और व्यक्ति के बीच जो प्रार्थना का संबंध है वह मैं और तू का संवाद है लेकिन जहां मैं हो और तू हो वहां संवाद होता है वहां तू तो मैं में होती वहां विवाद होता है संवाद तो वहां है जहां मैं और तू मिलके एक हो जाते जहा मैं मैं नहीं तू तू नहीं जहां दोनों गए जहां अद्वैय बचा लेकिन फिर वहां जब विवाद नहीं है तो संवाद भी कहा संवाद की भी क्या जरूरत मौन में ही बात कह दी गई मौन में ही बात समझ ली गई परमात्मा की भाषा मौन है भूवर्ष जिस प्रार्थना की बात कर रहे हैं वह प्रार्थना सच्ची नहीं मैं और तू का संवाद वो कहते हैं प्रार्थना मैं तुमसे कहता हूं मैं और तू जब तक है तब तक कहा प्रार्थना जहां मैं नहीं तू नहीं जहां दोनों गए जहां कोई नहीं जहां घर में सन्नाटा हो गया जहां विवाद छीन, जहां संवाद छीन, जहां शून्य का साम्राज्य स्थापित हो गया उस शून्य में जो संगीत बज उठता है जो हृदय तंत्री कंपित हो उठती जो शब्द शून्य जो मौन गदगद अवस्था होती आंखें आनंद से गीली हो आती प्राण आनंद से पुलक उठते एक नृत्य घेर लेता है उस घड़ी का नाम प्रार्थना है उसी घड़ी का नाम ध्यान है। इस शब्द ही अलग अलग है प्रार्थना प्रेमी का शब्द है ध्यान ज्ञानी का शब्द है प्रार्थना मीरा का चैतन्य का राबिया का जीसस का जर्थोश्र का ध्यान पतंजलि का लाहु का महावीर का बुद्ध का शब्द का ही भेद है लेकिन अर्थ अर्थ तो एक ही है अर्थ में जरा भी अंतर नहीं है एक जर्मन सेनापति दूसरे महायुद्ध के बाद अपने मित्र अंग्रेज सेनापति से बातें कर रहा था और उसने कहा कि पता नहीं हम क्यों हारे ये बात राज ही बनी रहेगी ये रहस्य कभी खुलेगा या नहीं क्योंकि शक्ति हमारे पास ज्यादा थी वैज्ञानिक तकनीकी दृष्टि से हम तुमसे ज्यादा संपन्न थे फिर भी हम हारे और तुम जीत गए ये बात गणित में बैठती नहीं अंग्रेज सेनापति मुस्कुराया और उसने कहा राज मैं तुम्हें बता देता हूं राज छोटा है बात छोटी है। मगर गहरी हम इसलिए जीते कि हर युद्ध के दिन की शुरुआत में हम प्रार्थना करते थे हम परमात्मा की प्रार्थना करके ही युद्ध में उतरते थे माना कि तकनीकी दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टि से हम तुमसे पीछे थे मगर परमात्मा जब साथ हो तो फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं इसलिए हम जीते और तुम्हारे जर्मन सेनापति ने कहा यह बात तो और भी उलझा देती है मामले को सुलझाती नहीं क्योंकि प्रार्थना तो हम भी करते थे रोज करते थे नियम से करते थे प्रार्थना के बाद ही युद्ध पर जाते थे अगर प्रार्थना से ही निर्णय होना था तो हमारी प्रार्थना तुमसे कुछ कमजोर न थी अंग्रेज सेनापति तो खिलखिला हंस पड़ा उसने कहा तुम समझते नहीं बात तुम प्रार्थना किस भाषा में करते थे सभा था जर्मन ने कहा कि हम जर्मन भाषा में करते थे अंग्रेज ने कहा बस बात साफ हो गई अरे भगवान जर्मन भाषा समझता है हम अंग्रेजी में करते थे इसलिए हमारी बात पहुंच गई और तुम्हारी बात नहीं पहुंची हसोमत स्पर्श सेनापति तो बुद्धू होते हैं बुद्धू ना हो तो सेनापति ना हो सेनापतियों को माफ किया जा सकता है लेकिन तुम्हारे पंडित पुरोहित भी तो यही कहते रहे वो कहते हैं संस्कृत देव भाषा है वो ईश्वर की अपनी भाषा है संस्कृत में बोलोगे तो समझेगा और जैन कहते प्राकृत में बोलोगे तो समझेगा और बौद्ध कहते पाली में बोलोगे तो समझेगा और यहूदी कहते हिब्रू के सिवाय उसमें कोई भाषा आती नहीं हम मुसलमान कहते हैं अरबी ही बस उसकी भाषा है और सब तो आदमियों की ईजादे हैं अगर अरबी उसकी भाषा ना होती तो कुरान अरबी में क्यों उतरता है सारी भाषाएं आदमी की उसकी कोई भाषा नहीं मौन ही उसकी भाषा है और चिंतन मौन का अभाव है तत्व को जानना हो तो शून्य होना होता है इसलिए इस पहली बात को ठीक से समझ लो उत्तमा तत्व चिंतव तत्व के चिंतन को उत्तम कहता है ऋषि क्योंकि तत्व का चिंतन चिंतन ही नहीं होता तत्व का चिंतन अर्थात चिंतन से रिक्त हो जाना अचिंत्य हो जाना तत्व का चिंतन अर्थात निर्विचार निर्विकल्प निर्बीज इसलिए उत्तम उत्तम होने का कारण क्योंकि जहां शून्य है वहां पूर्ण है तुम शून्य हुए और पूर्ण उतरा पूर्ण उतरता ही शून्य में घड़े को भरना हो तो पहले उसे कूड़े करकट से तो खाली कर लेना होगा ना घड़ा खाली हो तो ही भर सकता है इस प्रकृति का एक नियम है कि यह खालीपन को पसंद नहीं करती ये खालीपन को तत्ण भर देती ने कभी देखा नदी की जलधार में अंजलि बनाकर पानी को भरा है और जैसे ही अंजलि को ऊपर उठाया है वैसे ही चारों तरफ से जल दौड़ा है और अंजलि में भरे जल के कारण जो थोड़ा सा गड्ढा पैदा हो गया था वो फिर भर गया है तक्षण भर जाता है देरी नहीं लगती ऐसे ही तुम जरा शून्य तो हो और तुम पाओगे तुम्हारे शून्य होने से जानो तब से परमात्मा की ऊर्जा दौड़ पड़ती तुम्हारी तरफ प्रवाहित होने लगती तुम्हें भर देती तुम्हें ऐसा भर देती कि तुम कभी भी ना भरे थे लेकिन यह भराव तुम्हारे मैं का भराव नहीं इस भराव में तुम तो गए तुम तो मिटे परमात्मा बचा यह भराव यूं है जैसे कोई बांसुरी में गीत को बजाए जैसे कोई बांसुरी में सुर छेड़ते, दे बासुरी तो खाली है और इसीलिए तो स्वर उससे प्रवाहित हो पाते तत्व के चिंतन को उत्तम कहा क्योंकि तत्व का चिंतन चिंतन ही नहीं मैं आप अपनी तलाश में हू मैं आप अपनी तलाश में हू मेरा कोई रहनुमा नहीं है मैं आप अपनी तलाश में हूं मेरा कोई रहनुमा नहीं है वो क्या दिखाएंगे राह मुझको वो क्या दिखाएंगे राह मुझको जिन्हें कुछ अपना पता नहीं है? मैं आप अपनी तलाश में हूं मेरा कोई रहनुमा नहीं है वो क्या दिखाएंगे राह मुझको जिन्हें कुछ अपना पता नहीं है मुसरतों की तलाश में है मगर यह दिल जानता नहीं मुसरतों की तलाश में है मगर यह दिल जानता नहीं अगर गमे जिंदगी न हो तो जिंदगी में मजा नहीं है शूर ए सजदा नहीं है मुझको शूर ए सजदा नहीं है मुझको तो मेरे सजदों की लाज रखना शूर ए सजदा नहीं है मुझको तुम मेरे सजदों की लाज रखना यह सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं सऊर ए सजदा नहीं है मुझको तुम मेरे सजदों की लाज रखना यह सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं ये इनके मंदिर ये इनकी मस्जिद ये जर परस्तों की सजदगाहें ये इनके मंदिर ये इनकी मस्जिद ये जर परस्तों की सजदगाहें अगर ये इनके खुदा का घर है तो इनमें मेरा खुदा नहीं ये इनके मंदिर ये इनकी मस्जिद ये जर परस्तों की सजदगाहें अगर ये इनके खुदा का घर है तो इनमें मेरा खुदा नहीं बहुत दिनों से मैं सुन रहा था सजा वो देते हैं हर खता पर बहुत दिनों से मैं सुन रहा था सजा वो देते हैं हर खता पर मुझे तो इसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं है ये इनके मंदिर ये इनकी मस्जिद ये जर परस्तों की सजदगाहें अगर ये इनके खुदा का घर है तो इनमें मेरा खुदा नहीं यह सूत्र बड़ा क्रांतिकारी है इस सूत्र में बड़ी आग है जल सको तो नए हो जाओ जल सको इसमें तो नया जीवन मिल जाए उत्तमा तत्व चिंत उत्तम है तत्व का चिंतन मध्यम शास्त्र चिंतनम और शास्त्र का चिंतन मध्यम नंबर दो का क्यों क्योंकि शास्त्र के चिंतन का अर्थ होता है उदास बाशा किसी और ने जाना किसी और ने जिया तुमने तो सिर्फ सुना किसी ने स्वाद लिया तुम्हारे हाथ तो सिर्फ शब्द पड़े किसी ने अमृत पिया और अमृत हुआ और तुम्हारे हाथ में तो बस ये कोरी बात रह गई जैसे कोई नदी के तट पर चलता है तो रेत पर पदचिन्ह बन जाते हैं आदमी तो गुजर जाता है पदचिन्ह पड़े रह जाते शास्त्र पदचिन्ह है समय की रेत पर बुद्धों के पैरों के चिन्ह मगर समय की इस रेत पर बुद्धू भी चलते हैं और बुद्धों के और बुद्धुओं के पैरों के चिन्हों में कुछ बहुत भेद नहीं होता एक तो बुद्धों के भी पैरों के चिन्ह ही है वो उन पर अगर चले भी तो भी तुम न पहुंच पाओगे क्योंकि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते इसलिए जिसने भी किसी दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करने की चेष्टा की उसने अपने भाग्य में हार लिख ली उसने अपने को बर्बाद करने का इंतजाम कर लिया सुनना सबकी गुनना अपनी समझो बुद्धों ने जो कहा मगर लकीर के फकीर ना हो जाना और शास्त्रों का अध्येता लकीर का फकीर हो जाता है उसकी आंखों पर शास्त्रों के चश्मे चढ़ जाते हैं और इतने शास्त्रों के शब्द उसकी आंखों पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे दिखाई ही पढ़ना पढ़ना बंद हो जाता शास्त्रों ने जितने लोगों को अंधा किया है उतना किसी और चीज ने नहीं इस दुनिया में शास्त्री अंधों की भीड़ जमघट अलग अलग शास्त्रों के कारण अंधे मगर किताबों को आंखों पर रख लोगे तो देखोगे कैसे और फिर किताबें एक आध दो हो तो भी ठीक बहुत किताबें और किताबों पर किताबें पहाड़ खड़े हो जाते हैं तुम्हारी आंखों पर सिद्धांतों के शब्दों के जालों के और फिर तुम उन्हीं शब्दों के जालों को गुनते बुनते रहते हो फिर तुम्हें वह नहीं दिखाई पड़ता जो है जो सामने खड़ा है जो चारों तरफ से तुम्हें घेरे हुए जो तुम्हारे भीतर भी है और जो तुम्हारे बाहर भी है, जिसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं वह तत्व तु फिर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता शास्त्र का चिंतन मध्यम है नंबर दो का जिसकी हिम्मत ना हो तत्व में उतरने के लिए उस कायर के लिए शास्त्र चलो कुछ न बने तो बुद्धों के वचन ही दोहराते रहो हालांकि कितना ही दोहराओ तुम तोते ही रहोगे तोते कितना ही राम नाम जपे तुम तो परमात्मा की अनुभूति को उपलब्ध ना हो जाएंगे और तुमने सुना ही कि वाल्मीकि तो राम का उल्टा नाम जप के भी परमात्मा अनुभव को पाली मरा मरा जपा और पहुंच गए और तोते तो शुद्ध राम राम जपते फिर भी नहीं पहुंचते क्या है बात सवाल तुम क्या जपते हो इसका नहीं भाव का है प्रगाढ़ता का है तन्मयता का है तल्लीनता का है औोतप्रोत होने का है डूबने का है रंग जाने का है तोता कहता तो राम राम मगर बस कह ही रहा है मैंने सुना आधी रात एक व्यक्ति थका मंदा एक होटल के द्वार को खटखटाया मैनेजर ने कहा आधी रात है तुम्हे लौटाऊ यह भी अच्छा नहीं लगता थके माने दूर से आए हो भूखे प्यासे हो ये मैं देख सकता हूं चेहरे से लेकिन सब कक्ष तो भरे हुए इतना ही कर सकता हूं अगर तुम राजी हो एक कक्ष में दो बिस्तर है लेकिन एक यहूदी धर्मगुरु एक रबाई उसने ठहरा हुआ है आदमी भला है इसलिए इंकार ना करेगा तुम भी सो सकते हो वह युवक कितना थका मानता था कि उसने कहा कि मुझे सिर्फ सोना ही है कुछ थोड़ा खाने पीने को दे दो और फिर मैं जाकर सो जाऊं वो ऊपर कमरे में पहुंचाया गया देख के हैरान हुआ थोड़ा चिंतित भी हुआ थोड़ा किम कर्तव्य भी भी मालूम पड़ा क्योंकि रबाई यूदी धर्मगुरु अपने पलंग के बगल में घुटने टेके परमात्मा की प्रार्थना में लीन था दो पलंग थे कमरे में कौन सा पलंग मैं चुनू उस युवक के मन में सवाल उठा धर्मगुरु से पूछ लेना जरूरी है क्योंकि वो पहले से यहां रुका हुआ है और पता नहीं उसने कोई बिस्तर चुनी रखा हो मगर वह कर रहा है प्रार्थना टोकूं भी तो कैसे टोकूं? और पता नहीं ये प्रार्थना कितनी देर चलेगी क्योंकि वो ऐसा लीन मालूम हो रहा है कि जल्दी तो टूटने वाली नहीं मालूम होती तो उसने सोचा हिम्मत की और उसने कहा कि परम पूजिए बाधा तो नहीं देनी चाहिए आपकी प्रार्थना में लेकिन मजबूरी है सिर्फ इतना इशारा कर दे कि कौन सा बिस्तर मैं चुनूं डरते डरते ही पूछा था लेकिन धर्मगुरु ने प्रार्थना भी जारी रखी और हाथ से इशारा भी कर दिया कि वो दूसरा बिस्तर तुम चुन लो ये वक निश्चिंत हुआ बिस्तर ठीक ठाक करके लेटने जा रहा था फिर उसके मन में थोड़ी परेशानी हुई प्यास लगी थी क्या उठ के खटर पटर करे पानी पी ले प्रार्थना में बाधा पड़ेगी पूछ लेना उचित है उसने कहा परम प्यास लगी जोर से क्या पानी पी सकता हूं धर्मगुरु ने प्रार्थना जारी रखे हाँ से सारा क्या क्या पियो तब जरा युवक की हिम्मत भी बढ़ी और उसने कहा कि महामहिम इतनी और बता दें कि क्या मैं अपनी लड़की को भी प्रेसी को भी ला सकता हूं धर्मगुरु ने प्रार्थना जारी रखी और हाथ से इशारा किया कि दो ले प्रार्थना चल रही है और ये सब कारोबार भी चल रहा है अब कितनी ही शुद्ध प्रार्थना पढ़ी जाए बिल्कुल हिब्रू में पढ़ी जाए तो भी क्या होगा ये प्रार्थना कंठे तक भी नहीं जा रही हृदय तो बहुत दूर इस प्रार्थना में कुछ भीगी नहीं रहा यह तो व्यर्थ की बकवास है शास्त्रों को तुम दोहरा सकते हो कंठस्थ कर सकते हो लेकिन काश इतना आसान होता कि हम औरों के शब्दों को सीखकर सत्य को जान लेते तो दुनिया ने कभी का सत्य जान लिया होता सारे लोगों ने जान लिया होता एक भी अज्ञानी न बचता इस पृथ्वी पर सब जलते हुए दिए होते दिवाली मनाई जा रही होती हर फूल खिला होता सुगंधी सुगंध होती हर वीणा बजती होती संगीत ही संगीत होता अनाहत नाद होता अनहत में विश्राम होता शास्त्र तो सभी जानते हैं हिंदू गीता पढ़ रहा है मुसलमान कुरान पढ़ रहा है ईसाई बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन कहीं कुछ भीखता नहीं हृदय कहीं डुबकी नहीं मारता शब्दों में डुबकी लगाओगे भी कैसे अंधेरे कमरे में दिए की तस्वीर टांग भी लो तो रोशनी तो नहीं हो जाएगी लाख सुंदर तस्वीर हो तो भी तस्वीर तस्वीर और शास्त्रों के साथ बहुत खतरा है खतरा यह कि जब कोई व्यक्ति प्रबुद्धता को उपलब्ध होता है तो अनुभूति होती है मौन में और जब वो उस अनुभूति को शब्दों में उतारता है तभी विकृत हो जाती तभी बहुत कुछ खो जाता बूंदा बांदी रह जाती कहां सागर और कहा बूंद और फिर जब वो बोलता है और भी कुछ बचा होता है वो भी खो जाता है बूंद का भी हजार में हिस्सा नहीं रह जाता फिर जब दूसरा सुनता है तब कुछ अगर बचा भी हो थोड़ा बहुत वो भी खो जाता है। क्योंकि दूसरा अपने हिसाब से सुनता है उसकी अपनी धारणाएं अपने पूर्व से ही लिए गए निष्कर्ष वो उनके आधार से सुनता है और अक्सर दूसरों ने शास्त्र लिखे कृष्ण ने गीता बोली लिखी नहीं जीसस ने पर्वत का प्रवचन दिया लिखा नहीं बुद्ध बोले लिखा नहीं आज तक समस्त सदगुरुओं की यह प्रक्रिया रही कि उन्होंने बोला लिखा नहीं क्यों क्योंकि बोलने में थोड़ी सी संभावना है कि अगर सुनने वाला प्रीति पगा हो अगर सुनने वाला भावा विष्ट हो अगर सुनने वाले ने अपने हृदय के द्वार खोल रखे हो अगर सुनने वाला गुरु के पास बैठने की कला जानता हो उपीदन की कला उपनिषिद की कला उपासना की कला अगर गुरु के पास बैठना उसे आता हो मौन में चुप्पी में अहोभाव में आनंद में मस्ती में अगर वो किसी बुद्ध ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा हो किन्ही रिंदों की जमात में सम्मिलित हो गया हो किन्हीं दीवानों से उसका संग साथ हो गया किन्हीं परवानों के साथ परवाना हो गया और चल पड़ा हो किसी ज्योति में मर मिटने को तो शायद गुरु जो कह रहा है वह तो सब ही होगा लेकिन गुरु की भावभंगीमा उसकी मुद्रा उसकी आंखें उसका उठना उसका बैठना उसकी सांसों की धड़कन उसके शब्दों के साथ साथ लिपटी श्रोता के, दृष्टा के मनता के भीतर पहुंच जाएगी लेकिन लिखा हुआ शब्द तो मुर्दा होता बिल्कुल मुर्दा होता उसमें ना तो गुरु की उपस्थिति होती न गुरु की भावभंगिमा होती न गुरु का उठना बैठना होता है उसमें तो गुरु की दूर की भी कोई छाप नहीं होती छापे खाने की छाप होती क्या ही होती कागज पर फैली लाश होती जीवन कुछ भी नहीं होता इसलिए सारे गुरुओं ने सदा से बोलने के माध्यम को चुना है क्योंकि बोलने में थोड़ी सी संभावना है कि शायद शब्दों के आसपास लिप कोई किरण पहुंच जाए कोई लेने वाला ले ले कबीर कहते हैं है कोई लेवन हारा है कोई लेवन हारा अगर है कोई लेने वाला तो शायद उसकी आंखों में झांकते ही बात हो जाए शायद उसका हाथ हाथ में लेके ही बात हो जाए शायद वो गुरु के चरणों पर सिर रख दे और बात हो जाए जो नहीं कही जा सकती वो कह दी जाए शास्त्र तो सदगुरुओं ने लिखे नहीं जिन्होंने सुने हैं उन्होंने लिखे इसलिए बुद्धों के सारे शास्त्र बड़े ठीक ढंग से शुरू होते बुद्धों के सारे शास्त्रों का जो प्रथम वचन होता है वो यह ऐसा मैंने सुना है ये किसी शिष्य की टिप्पणी ऐसा मैंने सुना है कि भगवान आम्र कुंज में विचरते थे कि निरंजना के तट पर रुके थे कि फला फला नगर में ठहरे थे कि श्रावस्ती में उनका वर्षाकाल व्यतीत होता था ऐसा मैंने सुना है फिर वे जो बोले वह मैं लिखता वह मैं अपनी सामर्थ्य से लिखता हूं वे बोलते हैं अपनी सामर्थ्य से मैं लिखता हूं अपनी सामर्थ्य से फर्क तो बहुत हो जाने वाला है बहुत हो जाने वाला है तुमने कभी देखा एक सीधी लकड़ी के डंडे को पानी में डाला और तुम तब चकित होकर देखोगे पानी में पहुंचते ही डंडा तिरछा दिखाई पड़ने लगता है तिरछा हो नहीं जाता खींच के देखो सीधा का सीधा है फिर पानी में डालो फिर तिरछा दिखाई पड़ने लगता है पानी उतनी विकृति तो ले आता है सीधा डंडा तिरछा हो जाता है बुद्धों के सीधे सीधे वचन भी तुम्हारे भीतर जाके बहुत तिरछे हो जाते आड़े हो जाते कुछ के कुछ हो जाते तो शास्त्रों की बात तो दोयम नंबर दो मध्यम शास्त्र चिंतनम अधमा तंत्र चिंता और उससे भी अधम है तंत्र मंत्र यंत्र की चिंता विधि विधान यज्ञ हवन कुंड पूजा पत्री ये धर्म के नाम पर जो क्रिया कांड चलते हैं, उन सब का नाम तंत्र ये तो बिल्कुल गई बीती बात हो गई ये तो बिल्कुल तृतीय कोटि की बात हो गई लेकिन दुनिया इस तीसरी कोटि में उलझी कोई सत्यनारायण की कथा करवा रहा है कोई विश्व शांति के लिए यज्ञ करवा रहा है अभी किसी किसीिक ने चंडीगढ़ में विश्व शांति के लिए यज्ञ करवाया और यज्ञ हो जाने के बाद घोषणा कर दी कि यज्ञ सफल हुआ विश्व में शांति हो गई और पंद्रह दिन बाद फिर दूसरा यज्ञ दिल्ली में करवाने लगे वो जब खबर मुझे मिली तो मैंने कहा आप किस लिए करवा रहे हो दुनिया में तो शांति हो चुकी वो तो चंडीगढ़ में यज्ञ जब हुआ तभी हो गई अभी कौन सी दूसरी दुनिया है जिसमें शांति करवानी मगर फिर शांति करवा रहे हैं और यही खत्म नहीं हो जाएगा उन्होंने कसम खाई की वो एक यज्ञ करवा के रहेंगे मतलब 120 बार दुनिया में शांति करवा के रहोगे बहुत ज्यादा शांति हो जाएगी आदमी को जिंदा रहने दोगे की मारी डालोगे मरघट हो जाएगा 120 बार शांति होती ही चली गई होती ही चली गई तो लोगों की सांसें निकल जाएंगी शोरबोली बंद हो जाएगा बोलचालिक खो जाएगा मगर यह क्रियाकांट मैथ्री उपनिषद का ये वचन कहता है अधमा तंत्र चिंता अधम है तंत्र की चिंता अब तो चिंतन भी ना रहा चिंता हो गई पहला तो था अचिंत तत्व का अनुभव शास्त्र का चिंतन होता है वो नीचे गिरना हुआ और अब तो बात और बिगड़ गई अब तो चिंतन से भी गिरे अब तो चिंतन भी ना बचा अब तो चिंता हो गई अब तो परेशानी और बेचैनी आ गई अब तो लोभ मोह का व्यापार शुरू हुआ यह पालू वह पालू गंदे ताबीज की दुनिया आ गई और तीर्थों में भटकना अधम से भी अधम जब तीर्थ भ्रांत धमाधम, और तीर्थों में भटकने को तो मैत्री उपनिषद कहता है ये तो अधम से भी अधम इसके पार तो गिरना ही नहीं हो सकता कोई काशी जा रहा कोई काबा जा रहा कोई कैलाश कोई गिरनाश क्या पागलपन परमात्मा भीतर बैठा और तुम कहां जा रहे जिस तुम खोजने निकले हो वो खोजने वाले के भीतर छिपा है और जब तक तुम उसे कहीं और खोजते रहोगे खोते रहोगे जिस दिन सब खोज छोड़ दोगे और अपने भीतर ठहरोगे अनंत में विश्राम करोगे उस क्षण पालोगे खोया तो उसे है ही नहीं वह तो तुम्हारे भीतर मौजूद ही है एक क्षण को नहीं खोया सिर्फ भूल गए विस्मरण किया है स्मरण भर की कोई आवश्यकता है और ये स्मरण शायद किसी सदगुरु के सत्संग में तो मिल जाए लेकिन तीर्थों में क्या है तीर्थ बने कैसे कभी कोई सदगुरु वहां था तो तीर्थ बन गए लेकिन सदगुरु तो जा चुका कभी का बुद्ध कभी बोध गया में थे तो तीर्थ बन गया अब सारी दुनिया से बौद्ध आते हैं बौद्ध गया की यात्रा करने क्या पागलपन है कोई समझाए यह क्या रंग है मैं खाने का कोई समझाए यह क्या रंग है मैं खाने का आंख साकी के उठे नाम हो पैमाने का वो तो किसी साकी की आंख थी जिससे नशा छा गया था खुमारी आ गई थी कोई समझाए यह क्या रंग है मैखाने का आख साकी की उठे नाम हो पैमाने का गर्मीय सम्मा का अफसाना सुनाने वालों गर्मीय सम्मा का अफसाना सुनाने वालों रक्स देखा ही नहीं तुमने अभी परवाने का किसको मालूम थी पहले से खिरत की कीमत आलमे होश पे एहसान है दीवाने का किसको मालूम थी पहले से खिरत की कीमत आलमे होश पे एहसान है दीवाने का चश्म साकी मुझे हर गाम पे याद आती रास्ता भूल ना जाऊं कहीं मैं खाने का अब तो हर शाम गुजरती है उसी कूचे में अब तो हर शाम गुजरती है उसी कोचे ने यह नतीजा हुआ ना से तेरे समझाने का मंजिले गम से गुजरना तो है आशा इकबाल इश्क है नाम खुद अपने से गुजर जाने का बात तो अपने से गुजर जाने की है हाँ किसी बुद्ध पुरुष की आंख में शायद झलक मिल जाए मगर तीर्थों में क्या रखा है तीर्थ तो मजार है कोई समझाए यह क्या रंग है मैं खाने का आंख साकी की उठे नाम हो पैमाने का गर्मी समा का अफसाने सुनाने वालों रक्स देखा ही नहीं तुमने अभी परवाने का तुम्हें तो मस्तों की कोई महफिल खोजनी चाहिए अगर रक्स ही देखना हो अगर नाच ही देखना हो तो परवाने का देखना चाहिए हाँ जब कोई बुद्ध मौजूद होता है तो मधुशाला जीवित होती तो वहां झरने फूटते हैं शराब के वहां तियक्कड़ इकट्ठे होते कभी काबा में इकट्ठे हुए थे वो काबा के पत्थर की बात ना थी वो मोहम्मद की मौजूदगी थी मोहम्मद की मौजूदगी ना काबा का पत्थर भी लोगों को नशा देने लगा था आंख साकी की थी और नाम पैमाने का हो गया तीर्थियों बन जाते और फिर सदियों तक लोग तीर्थों में भटकते रहते सूत्र ठीक कहता है तंत्र चिंता अधर्थ भ्रांत धमा धमा अनुभूतिम बिना मूढ़ो वृथा ब्रह्मणी मोदते प्रतिबिंबित शाखाग्रफला स्वादन मोदब प्यारी बात है जैसे कोई पेड़ की छाया में प्रतिबिंबित फल को खा प्रसन्न हो पेड़ के नीचे बैठो छाया में फल दिखाई पड़ता हो छाया में आम लगे हों वृक्ष पर और छाया में भी आम दिखाई पड़ेंगे और उन्हीं को छाया के आमों को खा खा के कोई जैसे प्रफुल्लित होता रहे ऐसे तुम पागल हो अगर शास्त्रों में उलझ्यो अगर तीर्थों में उलझ्यो अगर तंत्रों और मंत्रों में हो, तो वास्तविक अनुभव के बिना सिर्फ मूल मनुष्य ही कल्पना करता रहता है ब्रह्म को पाल की अनुभव हो सकता है अभी और यही अनुभव के लिए एक क्षण भी ठहरने की कोई जरूरत नहीं लेकिन अनुभव होगा उत्तमा तत्व चिंतव अनुभव तो उत्तम बात है श्रेष्ठतम शिखर है वह तो ध्यान में होगा शून्य में होगा मौन में होगा आंख से सारे पर्दे हटाओ बाहर से आंख बंद करो भीतर आंख खोलो ठहरो चुप्पी में मौन में शून्य में भीतर जब सारा जल ठहर जाए तरंग भी न उठे तो प्रतिफलित होगा परमात्मा सारा अस्तित्व अपने सारे सौंदर्य के साथ तुम्हारे भीतर झलक उठेगा वह झलक बस एक झलक और काफी है। जन्मों जन्मों की भूली बिस् याद फिर आ जाती जिसे कभी खोया नहीं था वह फिर मिल जाता है दूसरा प्रश्न भगवान डोंगरे महाराज अपने प्रवचन के बाद श्रोताओं को लस्सी बूंदी इत्यादि प्रसाद वितरित करवाते कृपया समझाएं कि ब्रह्मचर्चा और लस्सी बुने में क्या संबंध सुभाष सरस्वती संबंध जरूर है मैं रोज जब वापस लौटता हूँ प्रवचन स्थल से